श्रीमद्भागवहापुराणम षठस्कंध अथकादश्या वीरवाणी और भगवत प्राप्ति कुवाच तं संस धर्मं वच प्रत्युरचेतस नैवा गृहन्भ स्त्रस्ता पलायन परा निप श्री सुखदेवी कहते हैं परीक्षित असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे इन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान न दिया विसर्जमाणाम प्रतनाम आसुरी काला अनुकूल स्त्रीद काल्य माननाथवत ने देखा कि समय के अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो दृष्ट संक्रुद्ध इंद्रा शत्रु निर्भर निर्भस राजन यह देखकर सुर अचिष्णु अच्छा और क्रोध के मारे तिलमिला उठा उसने बलपूर्वक सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट ललकारते हुए कहा कि पृष्ठ तो हत नीत बदलाघ्यो न स्वर्ग सूरह मान क्षुद्र देवताओं रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है ये लोग तो अपने मां बाप के मलमूत्र हैं परंतु अपने को सूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है यदि व प्रधन श्रद्धा सारम वाषुल अग्रे तिठत मात्र में न चेत ग्राम न सुखेहम यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है तो क्षण सामने डर जाओ और युद्ध का मजा चख लो एवं सुरगणान क्रुद्धो भीष्णपुषा रिपुन व्यनदत बड़ा बली था वह अपने ढील ढोल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाथ किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए न तुरूता भूमो यथेवास निहता मित्रास की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन पर बिजली गिर गई हो ममर्द पदभ्या माथुर अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का बन रोन डालता है वैसे ही रण भाकुरा वृत्सुर त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देव सेना को पैरों से कुचलने लगा उसके वेग से धरती लगी। भेद्रवते जग्राह बामेन करेन जग्राहमेन करणी देवराज इंद्र उसकी यह कर्तु सह न सके जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर बहुत बड़ी गदा चलाई अभी वह असह्य वितासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं से उसे पकड़ लिया। महेंद्रवाह गोग्र विक्रम जघानकुंभ स्थल तत्कर्म सर्वे समन परम्पराक्रमी विद्यासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गधा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे ऐरावतो वृद्ध गिमिष्टोणित्री कुहतो यथा अपारिन्ना मुख सहेंद्रो मुंख सप्त धन की के से एरावत हाथी पर्वत के से से हाथी पर्वत समान उठा। सिर फट जाने वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया सहाय प्रसन्न चेत प्रायुक्त भूय स गदा महात्मा इंद्रो मृत सन्दि देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृद्धास ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई तब तक इंद्र ने अपने अमृतस्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे संशमं ृप कामयाद्रायुम भ्र त जब वृद्धास ने देखा कि मेरे भाई विश्व का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में बद्र कर फिर सामने आ गया है तब उसे उनके उसक्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वशोक और मोह से युक्त हो हस्ता हुआ उनसे कहने लगा हुआ यो मच्छूलन वृत्सुर बोला आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने रूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, है, मेरे सामने खड़ा अरे दुष्ट, अब शिक्र से हैीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर को अपने शूल से करके भाई से उल होऊंगा आह यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी यो नो ग्रजस्यात्म विदोते गुरोपा गुरु करुणा इंद्र तूने मेरे आत्मीयता और निष्पाप बड़े भाई के जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग कामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है दया तो श्री श्री दया कि दया लज्जा लक्ष्मी और कृति तुझे छोड़ चुकी है तूने ऐसे ऐसे नीचकर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या राक्षस तक करते हैं आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक, टूक हो जाएगा बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी तुझे तो गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे अन्य हेतु तुहस ये नाथान तैर्भूतनाथान शानत है ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के बनकर मुझ पर शस्त्रों से से प्रहार कर रहे हैं मैं अपने तीखे गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूत नाथों को बलि चढ़ाऊंगा अथो हरे में कुलसे नवीरम अर्थाप्रमथ सिरो मनस्विनां वीर इंद्र संभव है कि तू मेरी सेना को करके अपने से मेरा सिर काट ले तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रथ का आश्रय ग्रहण करूँगा जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा गजे सुरेश कस्म कृपणार्थे चेहान देवराज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ तेरा शत्रु हूँ अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा श्री तो। गुणा इंद्र तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधे ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज आज्ञा भी दी है इसलिए अब तो उसी भद्र से मुझे मार डाल क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं अहम है? समाधा मनो यथा संकर्षण तरणारिंदे तद्र रंगो लुलित ग्राम्य पाशो गतिम्य पवित्र कह देवराज भगवान के आज्ञानुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। करूँगा किले कांतिया जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके निज जन हैं उन्हें वे स्वर्ग पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं उल्टे द्वेष उद्वेग अभिमान मानसिक पीड़ा कलह दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं तय वर्ग का विघातमस्मन प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचर इंद्र हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव है दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है अहम भरे तव पादल दासानुदास मना स्मेता गुणहा कर्म कर हो भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्ताश्रम ने प्रार्थना की प्रभो आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो प्राणवल्लभ मेरा मन आपके मंगल में गुणों का स्मरण करता रहे मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे न ना नाकपृष्टम न ना च पारमेषम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम नोग सिद्धेर अपन निधे मैं आपको छोड़कर स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य भूम का एक क्षेत्र राज्य योग की सिद्धियां जहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता मातरम खगाह अजातपक्षम प्रियं प्रिय प्रिय विशन्ना मनोरविंदाक्ष जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी मां की बाट जोते रहते हैं जैसे भूखे बछड़े अपनी मां का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं और जैसे वियोगनी पत्नी अपने प्रवासी प्रीतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहा है ममोत्तम श्लोक प्रभो मैं मुक्ति नहीं चाहता मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े इसकी परवाह नहीं परन्तु मैं जहाँ जहाँ जाऊं जिस जिस योनि में जन्मू वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे शामिन, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह और पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना न होते महापुराणे पारमहस्याम सहितायाम षिस्क वृद्धंद्रोपदेशो नामशोध्याय